नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मध वन नाइन्टी पॉइंट जी हाँ आज के इस विशेष मुलाकात में आप सभी को मिलाने चाहेंगे हम लोग कर्नाटक के विशेष कलाकारों को जो नेशनल कलाकार हैं जी हाँ वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी जिसका नाम है वीरभद्रा डांस वीर गासे कर्नाटक जानपदा नेशनल कल्चर जी हाँ इसे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं कि बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश में भी इसकी काफ़ी मांग है और यहाँ जो हमारे पास स्टूडियो में कलाकार हैं जैसे कि इनको डील करने वाले इन सब के गाइड जो है शिवमूर्ति जी हैं और परमेश्वर आराध्या जगदीश कलाप्रिया रेणुका प्रसाद और इनके बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है और ये सारे लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छा सुंदर नेशनल कल्चर यानि राष्ट्रीय जो संस्कृति है हमारी देश की धरोहर की जो मुख्य हर स्टेट की अपनी खूबसूरती है आंध्र का अपनी है कर्नाटक का अपनी है महाराष्ट्र का अपना है तो ऐसे भारत देश के विविध कल्चर में से एक कर्नाटक नेशनल कल्चर हम सुनेंगे जिसका नाम है कर्नाटका जानपदा नेशनल कल्चर तो वो हम किस तरह से ये लोग एक वीर गाथा सुनाते हैं माना हिस्ट्री का सुनाते हैं एक वीर पुरुष की कहानी सुनाते हैं वो सारी बातें हम इनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक के साथ जो हमारा पुराना म्यूजिक है बहुत ही अच्छी तरह से वो अब वो भी सुनेंगे और सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे कलाकार और मुख्य जो गाइड हैं शिवमूर्ति जी उनका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में थैंक यू एफएम एफएम 90.4 रेडियो मधुबन शिवमूर्ति जी मुझे बताइए कि आप ये कब से कर रहे हैं और ये जो कर्नाटका जानपदा नेशनल कल्चर है उसका इतिहास थोड़ा सा जानना चाहेंगे कर्नाटक के जानपद कल्चर है बहुत पुरातन कल्चर है जी जी जी ये कल्चर हम बेंगलुरु से जा, जारी किया है हम पंद्रह साल से ये कर रहे हैं हमारा है? टीम में पंद्रह लोग हैं अच्छा ये थोड़ा ड्रम बजाएंगे कुछ गाना गाएंगे और वीर वीरभद्र के नाम पर वो कथा सुनाएँगे सभी ऐसा करते देश विदेश में भी हम काम करके रहे हैं नहीं। नहीं। अच्छा भारत देश में कहा मेन जो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें कहा हुआ है थोड़ा सा ये प्रमुख है सोनिया दी के नहीं। नहीं। पर दिल्ली में हम काम किया है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।, अच्छा। ये प्रमुख काम है ऐसे अलग अलग जगह में जाके ये कला सुना है अच्छा अच्छा विदेश में कहा आप गए थे उसके बारे में थोड़ा सा विदेश लंडन में गए थे एक बार उधर भी एक ये कला सुनाए है अच्छा, अच्छा। उधर के लोग बहुत खुश है उनके लिए बड़ा अनोखा और नया चीज देखने को ये कर्नाटक के साउथ कर्नाटक में ये बहुत प्रसिद्ध है शिव मूर्ति जी थोड़ा बहुत आपने जो इंट्रोडक्शन है इसका कर्नाटक जानपदा नेशनल कल्चर के बारे में आपने बताया की ये बहुत ही जो छुपा हुआ कला है जो अभी तक आप लोगों ने संजय रखा है और इसको प्रमोट करते जा रहे देश विदेश में ये बहुत ही अच्छी बात है तो मैं परमेश्वर आराध्य जी से कहना चाहूँगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और मैं ये भी कहना चाहूँगा उन्हें हिंदी नहीं आता लेकिन वो अपने लैंग्वेज में ज़रूर बताएंगे नमस्ते नाव भरतार् बसवेश्वर जानपद कला तंड इले कुेड़ी मागड़ी मुख्यस्थ बेंगलूर इली बन देवे नम श्री बसवेश्वर जानपद कला तंडवु नाव सुमार हद् हद् वर्ष नावी यह वीरभद्रेश्वर आराधन अनुकू वीरभद्रेश्वर वो कला रसिकर कले ना प्रोत्साह वीरभद्रेश्वर आराध्य दैवनक नमें ना सदाकाल वीरभद्रेश्वर कुणित अथवा नृत्य अथवा जानपद अथवा आत पवाड़ा बंदू वीरभद्रेश्वर जनन वीरभद्रेश्वर ईतकोस्कर तो भूलोक के बंद हेगे जनन वायतो मत अवतारून ऐन कार्य अंत अदरल प्रमुखवां नम पंचपीठ संबंधप विषय के ना हल्क्रे अद पंचपीठ दल श्री रंभापुरी क्षेत्र के वीर रेणुक गोत्रपुर निल दैवर आगे श्री वीरभद्रेश्वर आ वीरभद्रेश्वर नाव सदाकाल आचरण अनुकण आतन नाव सदाकाल स्मस्ता यहरगास कला ना सदाकालता बंद पर्वेशोदे उत्तेजनता बंदरत श्री नाड़प्रभु केौड़ प्रशस्त पुरस्कृत कलाश्रेष्ठ एं प्रशस्तिया तुड़गे कौट जगदीश जे कलाप्रिया एंब तंडक ना गुर्तु सदाकाले सेवीली राज्यद्यंत राष्ट्रीय देश वदेशू सह नहीं कार्यक्रम बंद प्रमुख जात्र आगो उत्सव सदाकाल गुर हिरीय आगमन सदर्भली विशेषवाह व्यक्ति हुटद कार्यक्रम नाता बंदूं सदावश ब्रह्मकुमारी कम्युनिटी रेडियो वत्यू सदाकाल जानकी जीवर नूर ने वर्ष हुट हंदर्भली नावी वो कार्यक्रम नम गुरु आगे श्री परम परमश्वयनू षडाक्षरवि शिवमूर्तियवर्गू आगू उतंह मृत्युंजयू सदाकाल ना चिरुणिया नम कला के प्रोत्साहित सदाकाल इक प्रोत्साह को नईंटी पॉइंट फोर एफ् एम रेडियो मधुानु इकूस सह ना धन्यवाद अर्पस्ता नम कार्यक्रम बैगे इनू हेकिचे मत मतोणना बहुत बहुत धन्यवाद परमेश आराध्य जी आपने पूरा जो आपका बैकग्राउंड भी बताया और साथ ही साथ इस ब्रह्मा कुमारी एकेडमी में दादी जी का सवा शताब्दी जन्मदिन मनाने के उत्सव में आपको इन्वाइट किया गया उसके लिए आप बहुत खुश हैं और उसके लिए आप धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं और दादी जी की इस प्रोग्राम को देख आपको बड़ा अच्छा लग रहा है मैं शिवमूर्ति जी से कहूँगा कि उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया अपने लैंग्वेज में कन्नाडा में थोड़ा सा हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके जितना थोड़ा बहुत आप बता सकें बसवेश्वर कला संघ बेंगलुरु कोढेले से आए हैं ये पंद्रह अठारह साल से एक काम कर रहे हैं ये दक्षिण कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध कला संघ है नहीं, नहीं। ये हमेशा कर्नाटक के अलावा न, राज, अलग अलग राज्यों में विदेशों में भी ये कला संघ काम कर रहे हैं इसके मुख्य व्यक्ति जगदीश है नहीं, नहीं। जगदीश के सात पंद्रह लोग काम कर रहे हैं ये वीरभद्र खनित है ये दक्ष ब्रह्म के इस, इसमें शिव ने वीरभद्र को स्थापित किया वीरभद्र को जन्म दिया, जन्म दिया। उसका कथा को सभी जगह में ये अच्छा, अच्छा। सुनाते हैं और ये यात्रा में करते हैं कभी कई प्रसिद्ध बर्थडे पार्टी में एक करते हैं कोई भी इनवाइट करे तो उसके साथ जाके ये कला को हम दिखाते हैं शुमरतीदी बहुत अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से परमेश जी ने पूरा इतिहास बताया उसमें आपने ये बताया कि ये वीरभद्रा जो है इसका विशेष जो गाता है वो सभी लोगों को एक विशेष नृत्य के माध्यम से संगीत के माध्यम से अपने आवाज़ के माध्यम से लोगों तक तो पहुंचाते हैं और जो भी इनको इन्वाइट करते खुशी से वो जाकर प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उस कर्नाटक जानपदा नेशनल कल्चर का म्यूज़िक हम लोग अभी सुनेंगे तो मैं चाहूँगा हमारे साथ जो लोग है इनका ग्रुप जो है शिवमूर्ति एंड ग्रुप इन लोग सब मिलकर वो स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग म्यूजिक अभी सुनेंगे सुनें। तो श्रोताओं आपने ये जो कर्नाटका जानपदा नेशनल कल्चर का एक बहुत ही सुंदर म्यूज़िक आपने सुना वो बिल्कुल लाइव था स्टूडियो में हम सब झूम उठे बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे हमारे पैर तिरक रहे थे और मन जो है झूम रहा था इस म्यूज़िक के साथ में और मुझे आशा है कि आप भी बैठे बैठे झूम रहे होंगे आप भी खुश हो रहे होंगे कि इतना अच्छा जो म्यूज़िक है वो आप सुनकर आपका मन को भी एक अलग खुशी महसूस हो रहा होगा और हम चाहते हैं कि आपकी खुशी इसी तरह से बढ़ते जाए और आगे हम लोग थोड़ा सा और जो कहानियाँ जैसे वीर गाता की बात हो रही थी वीर वीरभद्रा का जो वीर कहानी है यानी उनकी जो गौरव गाथा है वो सुनाते हैं सुनेंगे आपको सुनाएंगे जरूर लेकिन उसके पहले मैं शिवमूर्ति जी से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा मूर्ति जी आप इन सभी को ले जाते हैं और इनके साथ जैसे कि तीन चार दिन पाँच छह दिन आपको रुकना पड़ता है तो ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप इन सभी को ग्रुप को इकट्ठा करना और फिर उनको ले जाना एक जगह पर रखना फिर प्रोग्राम को डिजाइन करके उनके साथ में बातचीत करना उनको लीड करना ये सारी बातें कैसे करते हैं ये व्यवस्था कैसे करते हैं हमारी ही एक टीम है एक टीम में वहीकल है अच्छा, वहीकल अच्छा। में हम ही साथ लेके जाते हैं अच्छा और उधर को बुलाता है उन्होंने हमको रहने, रहने के सब व्यवस्था करता है हम अच्छा, अच्छा। काम करते हैं उनके साथ नहीं। मिलके नहीं। नहीं। और जो ग्रुप है पूरा वो एक साथ उसी टाइम उच... पे छुट्टी लेके आते हैं कि कुछ अदली बदली भी होते हैं। अदली बदली भी होता है जब काम मिलता है तब उन सबको इकट्ठा करके हम साथ लेके आते ये प्रोग्राम करने के लिए आपको कितना दिन पहले बताना पड़ता है पंद्रह दिन पंद्रह दिन में अच्छा, पंद्रह दिन कम से कम लगता है, दखता है।, है।, है। अच्छा, इन लोग जो ग्रुप में है जैसे अपना परमेश्वर आराध्या जगदीश कलाप्रिया रेणुका प्रसाद और भी बहुत सारे जो लोग हैं इनके साथ में जुड़े हुए तो ये लोग सिर्फ यही प्रोफेशन में है कि जब आपको इनविटेशन नहीं मिल रहा है अभी पांच दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया फिर आप घर जाएंगे तो वहाँ फिर घर पे कुछ अलग प्रोफेशन में अपना काम करते हैं या इसी पर उनका जीवन नहीं, है। अलग प्रोफेशन में काम करते हैं अच्छा, अलग अलग, अच्छा, अलग प्रोफेशन में है ये जब ये प्रोग्राम आता है तब इकट्ठा होकर इधर आके काम करते हैं अच्छा ये लोग अपने फैमिली में अपना जो कारोबार है वो संभालते हैं या फिर अपना ऑफिस में जॉब करना वो करते रहते हैं लेकिन जब इन्विटेशन मिल जाता है की ऐसा ऐसा प्रोग्राम तो तो दिन पहले इनको अगर मिल जाता है है फिर फिर फिर ये लोग डिसाइड करके करके वो सारा सेटिंग करके फिर आ जाते हैं। आज़ा आज़ा आज़ा। है। मतलब चलिए बहुत अच्छी बात नहीं। है। नहीं। क्योंकि ये कला को जिंदा रखने के लिए आप जो है इसका प्रैक्टिस भी करते होंगे परमेश्वर जी जरा बताइए किस तरह का आप प्रैक्टिस करते, करते हैं एक दो वर्ष में ना प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट ना आचरण वर्षा अभ्यास नम गुरु जो सो ना नडी हाथ निरतर वंश पारंपरिया नडी हाथ अच्छा चलिए परमेश्वर आराध्य जी बता रहे की इनके परंपरा से चलता आ रहा है और इनके यहाँ ये जो भी अब पंद्रह लोगों में से कोई नहीं आ रहा है तो दूसरा आ रहे तो इनका जो ट्रेनिंग्स जो है वो दो दो साल का इन लोग ट्रेनिंग पीरियड भी देते हैं तो जो नया सीखना चाहता है उनको इनके साथ लेके उनका घर में ही प्रैक्टिस कराते हैं धीरे धीरे उनको जैसा अभ्यास हो जाता है तो फिर दो तीन साल में वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको ग्रुप में कहीं भी ले जाने के लिए उनको राजी कर लेते हैं तो ये ना ये कंटिन्यू प्रोसेस है और जो लोग ऑलरेडी है अगर वो उस प्रोग्राम में नहीं आ रहे तो कुछ और लोगों को भी ये तैयार करके रखे हुए हैं जैसे कि बहुत कला को जानने वाले कितने लोग हो सकते हैं जगदीश 20 एक ग्रुप हाँ, एक एक में दूसरा हो ले, ले, ले, ले, ले लेते हैं और इसमें से अगर कम ज्यादा होता है तो दूसरे को भी एडजस्ट कर लेते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है और अभी हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा वीर गाथा जो ये लोग आप जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं तो किस तरह से वीर गाथा सुनाते हैं वो थोड़ा सा झलक हम लोग विघेश्वर लड़िधाबर वधिता दुष्प्रेम पट निर्मी भापर प्वर जन हेणुमेपर आज हम गौरीदेवियन परमेश्वर कोई मश्मियान वैकुंठपेश्वर कोवाहवन कई मं शाम सरस्वत ब्रह्मदेवन मिलान हेणु मकड़ विवाहवेलू बेद कैलास पर्वत सारे हे कल कड़देश्वर मकल गौरी हम्र नमस्कार आप सुनो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम एक विशेष कार्यक्रम और इसमें विशेष हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक जानपदा नेशनल कल्चर के बारे में जो हमारी धरोहर है यानी भारत की अपनी अपनी संस्कृति हर एक स्टेट का उसका जो अनुभव आप कर रहे हैं बैठे बैठे रेडियो सुनते सुनते कर रहे हैं मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडियो में सारे कलाकार मौजूद हैं और अपनी पूरी उमंग के साथ वो लोग लो म्यूजिक बजा रहे हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं जैसे कि इसमें जानपदा में एक स्टोरी वीर गाता सुनाया जाता है तो ये वीर गाता अभी जो हमने थोड़ा सुना रेणुका प्रसाद अभी हमने रेणुका प्रसाद जी से जो डायलॉग सुने कहानी सुनें उसमें एक्चुअली में दक्ष ब्रह्मा जो एक व्यक्ति है वो राजा है दक्षपुरी का राजा है और वो शिव का बहुत अच्छा भक्त है यानी शिव की पूजन करता है अब दक्ष ब्रह्मा का जो है ना एक नहीं दो नहीं पूरे सौ भेटिया है अब सौ बेटियों में से जो है मुख्य जो गायन होता है वो पहली बेटी है सरस्वती जिन्होंने ब्रह्मा से शादी किया ऐसा बताते हैं सेकंड लक्ष्मी है जो विष्णु से शादी किया और तीसरा जो है गौरी आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे गौरी देवी को और उन्होंने शिव से शादी किया ऐसा बताते हैं और रेस्ट जो भी बाकी जो नाइन्टी सेवन थी बच्चियाँ थी उनकी वो भी देवी देवताओं के रूप में ही कहीं ना कहीं यादगार में गाई जाती हैं और देवी देवी के रूप में ही गाई जाती हैं तो इस तरह से ये तो दक्षपुरी जो मंडल है दक्षपुरी जो एरिया है इसका राजा जो दक्ष ब्रह्मा है उनकी बेटियों की ये गाता है वो हमने अभी रेणुका प्रसाद जी से बहुत ही सुंदर ढंग से म्यूजिक के साथ हमने सुना चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबन पर जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसका आनंद उठा रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ बातें हम सुनेंगे और हमारे साथ शिवमूर्ति जी हैं आराध्या परमेश्वर आराध्या जी हैं जगदीश प्रिया है और का प्रसाद जी है का जी है जो ये सारी बातें हमें सुनाने वाले हैं और म्यूज़िक के साथ बताने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हैं और सुनते हैं बहुत ही सुंदर कल्चर आप सुन रहे हैं और कर्नाटक का जानपदा नेशनल कल्चर आपके सामने रेडियो के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है तो इसी बीच मैं सड़क श्री स्वामी जी हमारे साथ हैं जो शिव मूर्ति के ब्रदर ही हैं और वो भी बेंगलुरु में ही रहते हैं और इन सभी ग्रुप के साथ मिलना जुलना और इस कार्यक्रम को देखना उनका काफ़ी समय का लंबा अनुभव है तो हम थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे ये प्रोग्राम बहुत साल से देख रहा है मैम ने बहुत साल से ये प्रोग्राम इधर ही उधर ही देता है ये कर्नाटका में बहुत पॉपुलर है पौलर है ये प्रोग्राम है ये देश विदेश में पॉपुलर है ये दक्षा ब्रह्मा का ये का, स्टोरी।, स्टोरी का ये प्रोग्राम देता है ना उन्हें वीरभद्रा वीरभद्र अवतार होता है वीरभद्र वीरभद्र ये शिव का पुत्र है वीरभद्र ये दक्षा ये यज्ञ करता है ना यज्ञ का नहीं इन्वाइट नहीं करता है ये यज्ञ इन्वाइट नहीं किया तो ये शिवा पार्वती के पार्वती जाता है विदाउट परमिशन ऐसा माना ये मना, सब वीर वीरभद्रा का जो वीर गाता है वो इसमें आ जाता है हाँ, और वो शिव का पुत्र होने के नाते शिव का मानस पुत्र होने मानस के नाते दक्ष ब्रह्मा की पूरी यज्ञ को तयस नस करता है और उसको समाप्त करता है, बहुत है।, है।, थीक, है। थीक, थीक। अच्छा स्वामी जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका अपना अनुभव क्या है आप इनके साथ इनको कार्यक्रम को देख के आपको क्या फील होता है बहुत बहुत बहुत अच्छा अच्छा है प्रोग्राम अच्छा है, आ, है, होता होता है है होता है है प्रोग्राम दिख रहा था खुश खुश होता होता मन भी आनंद रहता शिव का ये प्रोग्राम में मिले तो बहुत आनंद होता है स्वामी जी बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो रेणुका प्रसाद जी है फिर से हमें गौरव गाथा जो है वीरभद्रा का सुनाएंगे कि किस तरह से ये कहानी वो लोग सुनाते हैं विद म्यूजिक हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आ, आ, आ, रुद्रा आ, देवा दक्ष प्रदेश मकल गौरी कानून समेतन यदेश्वर महालक्ष्म नोंगेवन आ दक्ष प्रदेश्वर कैलास नीडबार्प्रदेशी सकते बंदे कैला नगल दक्ष प्रदेश कैला कईलास बंद कैलांकर मेगे तिगि नोड़ गौरी ते बंदी कणुमचे अहंकार लक्ष्मी सरस्वती ऐश्वर्य कड़े कौे आभरण धन दरिद्री कक्षापुरहारोम आव कैला दक्षापुरी ना। पटके तेमकुंडवन निर्मी यज्ञपुन ऋषि मुनि प्रारंभि यज्ञ समर्प अग्नियदन आरंभिबीट ज्वालु कईलास मुटेद कैलासिदेवीर यग कुंडी बरते हिंदी नोलो गौरी कुंडेड युंड ओदान मेरे दिलवे गौरी नुडियल जगध परमेश्वर ने शंकर विरोधवन तब नीगे बंदी कतम कईलास नुडियो कैलास भापर रुद्र कैलास भूलोकली पट्टल भापर रुद्र तो दक्ष दोस्तों आप सुन रहे थे कहानी वीर वीरभद्राखी और ये हमने जैसे कि पहले थोड़ी कहानी का पार्श्वभूमि आपको बताया था कि दक्ष ब्रह्मा जो है दक्षपुरी का राजा है और उसके सौ बेटियां थे सौ में से मुख्य जो तीन बेटियां हैं सरस्वती लक्ष्मी और गौरी ये तीनों का शादी हुआ अर्थात सरस्वती का ब्रह्मा के साथ और गौरी का शिव के साथ और लक्ष्मी का विष्णु के साथ अब यहाँ जो है लक्ष्मी और सरस्वती ब्रह्मा और विष्णु ये तो बिल्कुल धनवान थे पैसे वाले थे सब कुछ इनके पास था लेकिन प्रॉब्लम किधर सिर्फ गौरी और शिव इनका जो परिवार है वो थोड़ा सा पुअर था मैंने गरीब था और ये चीज़ें देखने में बड़ा अजीब लगता है शिव के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक कहानी में गरीब का रोल प्ले कर रहा था एक वैराग्य यानी ये कैलाश पर्वत पे बैठकर योग मगन में रहते थे या तपस्या में लीन रहते थे तो इनको संसार से कोई ज़्यादा मोहमा नहीं था बिल्कुल अलग थे अब दक्ष ब्रह्मा को ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि उनको एक यज्ञ करना था अपने किंगडम में और अपने राजधानी में दक्षपुरी में जब यज्ञ करना था तो ये बातें सबको बता सबको बताने के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने उनके पास धन दौलत सब देकर खुद उसके लिए प्रोत्साहित किया उनको उनका खाली बताते ही वो आगे उनके सहयोग में अब यहां शिवजी को जब ये सारी चीजें पता भी चला और ये खुद गए कौन ब्रह्मा ये दक्ष ब्रह्मा खुद उनके कैलाश पर्वत पर गए और उनको इनविटेशन देने के लिए लेकिन वहाँ उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था नंदी और ब्रुंगी जो दौड़पाल थे कैलाश पर्वत पर वो दोनों ने उनको रोका रोकने के बाद फिर वो उन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तो मेरे को साथ में उनको रिसीव करने आए मेरे को बहुत सारा धन दौलत देकर मेरा मान सम्मान किया और यहाँ तो कुछ भी नहीं ये कैसा हो रहा है तो उनको बड़ा दिक्कत लगा और उन्होंने सोचा कि मैं आग बंद करके अपनी गौरी बेटी को जो है शिव के पास मैंने दे दिया यह मेरे से बड़ी भूल हो गई ऐसी बातें उन्होंने की और उसके बाद गौरी को इनविटेशन मिला कि पिताजी आए हैं यज्ञ करने वाले हैं तो पिताजी के इस यज्ञ में मैं जाऊंगी ऐसा उन्होंने मन किया और जब यज्ञ शुरू हुआ तो सभी लोग आए पर शिव वहाँ पर पहुँचे नहीं उनको वो बोल रहे थे कि मेरे पास इन्विटेशन नहीं आया तो मैं कैसे जाऊँ फिर गौरी बोला मुझे तो मालूम है मैं अपने ये दोनों दौर पर नंदी और भृंगी के साथ यज्ञ के लिए जाती हूँ तो तीनों मिलकर यज्ञ के लिए आए और वहाँ पर जो प्रसंग हुआ वो दक्ष ब्रह्मा को बड़ा अजीब लगा क्योंकि जो भी आते थे लक्ष्मी और उनके साथ में अर्थार्थ सरस्वती और ब्रह्मा और लक्ष्मी और विष्णु ये सारे बहुत सारे चीज़ों को लेकर आए अपने साथ पूरे धन दौलत के साथ बड़े ही ठाट बाट से आए लेकिन ये तीसरा जो गौरी एंड शिव दोनों भी आना चाहिए था लेकिन शिव तो आए नहीं और गौरी बिल्कुल साधारण सी आ गई तो ये देख उनको बड़ा ठेस पहुँचा कि मेरी बेटी ये कैसी दुर्दशा इनका कैसा अवस्था है ये देख उनको बड़ा अफसोस हुआ और वो कुछ कहने लगे और दोनों के संवाद में आगे जो कहानी हुआ यज्ञ कुंड चल रहा है और उसके बीच में गौरी का अपना जो है मान सम्मान को खोने की वजह से दुख फील कर रही है और वो शायद उस अग्नि में दहन होने जा रही हैं आगे सुनते हैं हम लोग का प्रसाद जी जी से जी। आ, आ, देवा, गौरी रागी, आ, के दक्ष ब्रह्म गौरीदेवियंदेलो दृष्टे कैलास बंदी शिवन पक्त अहंकार ममकार कैलास पर्वत कुंड कैला गौरीदेवी बूदि बड़कुराशाण रुद्रो अ धर स्त श्री बोध धरमोह सूदिड़कु स्मशाण्रे शिवन लग आ शिवनिंदन केल गौरी ृंगियु कैलास ओडिबंध गौरीदेवियुरी व्न हीड़े नुडियलो आगलो शंकर शंकर कियंकर मलगस तन हणे बं तनक आगे भद्रुट हूवेटे सामने शिस्स कणुजंडेलोलो ते चूर्ची उद्भवान कारणवे यार्मीसली शांतर तर्रिकेद्रिके भद्रका नाम वीरभद्र विवाहेलो वीरभद्री दक्षापुरी पट्टे हूं दक्षापुरी पट्ट दक्ष ब्राह्मणी चाची दक्षापुरी तो आग मंटे बंद सरस्वत मंद कले नरु गणपत पादि ते बुद्रीरभ रुद्रीरभन मगन वायु बड़कोद्रीरभ के खगद्रह्मन शिव्य आग दक्ष ब्रह्मपेवान प्रसूदा देंवियु दक्ष ब्रह्मीरभद्र पादल के वीरभद्र हर यारंगल्य भिषण आगल रुद्रदिर्भा तुम तल कड़े दक्षण मुंडी शीवदान मन कैलो भद्रका रमण जल दायक हरिहर नवब्रह्मदेल दक्ष ब्रह्मन शिव तले कुट गुवीभद्र अभिन कूणासमद्र लिंगांगित नील वोद हम गुंटू हिंब शिव शतद्रोहिगने कण्डर क्णी खंड वीर मध्योपरा चलिए बहुत ही अच्छा जो कहानी है वीर वीरभद्रा का आपने रेणुका प्रसाद जी के द्वारा और उनके ग्रुप के द्वारा सुन रहे थे जहाँ तक कहानी हम लोग आ गए थे गौरी के पास गौरी यज्ञ के पास आती हैं नंदी और ब्रुंगी जो उनके द्वारपाल हैं उनके साथ आती हैं लेकिन उनको दक्ष ब्रह्मा जो है बहुत ही अपमानित करता है और गौरी जो है ये फील करता है कि मेरे पिताजी मेरे पति को क्यों ऐसे बोल रहा है ये उनको बड़ा हार्ट होता है और वहीं पर वो बिल्कुल असमंजस में आके परेशान में आके दुखी होकर उस यज्ञ में जो है अपनी आहुति दे देती है गौरी समाप्त हो जाती है और ये नंदी और ब्रुंगी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं और तुरंत शिव के पास कैलाश पर्वत में जाते हैं और ये समाचार उनको देते हैं जैसे ये समाचार सुनते हैं शिव जी तो उनका भी जो है प्रेशर बढ़ जाता है और वो तांडव नृत्य करने लगते हैं और जैसे जैसे नृत्य करते जाते हैं तो फिर उनका जो भाल यानी माथे का पसीना से जो है वीर वीरभ्रद्रा का जन्म होता है और दूसरे बाहे हाथ के पसीने से भद्रकाली का जन्म होता है और ये दोनों का जन्म होने के बाद इनका दोनों का जो है विवाह करते हैं शिव जी और फिर उनको बोलते हैं कि दक्ष ब्रह्मा के पास दक्षपुरी में जाओ और देखो ये ऐसा क्यों हुआ गौरी का आ, हवन क्यों किया गया किस वजह से हुआ ये दक्ष ब्रह्मा से आप जाकर पूछिए और पूरा समाचार मुझे लाइए और फिर शिव के आशीर्वाद से वीर वीरभद्रा और भद्राकाली दोनों फिर से दक्षपुरी की ओर आते हैं और दक्ष ब्रह्मा से मिलकर बातें करते हैं लेकिन जैसे ही उनके साथ ये बातें होती कि गौरी को तुमने हवन क्यों किया किस वजह से क्या कारण है तो फिर दक्ष ब्रह्मा जो है वीरभद्रा को जवाब देते है कि वो जो शिव है गौरी का जो पति है वो बिल्कुल कंगाल है शमशान भूमि में काम करता है उसके माथे पे विभूति है शमशान की और ये सारी चीजें जो है उसके पास कुछ भी नहीं संसारिक जीवन है ही नहीं वो तो वैरागी है शमशान भूमि में काम करता है ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे अपने बच्ची को देकर फंस गया मैं ऐसे ऐसे सारी बातें सुनता है और वीरभद्रा अपने पिता की बदनामी को सुनकर अपने पिता के बारे में इतनी गलत बातें ब्रह्मा दक्ष ब्रह्मा के पास से सुनकर वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और पूरा यज्ञ को जो है थस नहस कर देता है सभी देवी देवताएं देखते रहते हैं और आखिरी में दक्ष ब्रह्मा को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है उसका मुंडी धड़ से अलग कर देता है और इसे देखकर दक्ष ब्रह्मा की पत्नी मांगल्या मांगल्य जो है बड़ा अद्भुत वो रोने लगती है विलाप करने लगती है अब क्या किया जाए अब दक्ष ब्रह्मा की पत्नी मांगल्य का ये रोना देखकर वीर वीरभद्रा और परेशान हो जाता है कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई क्या फिर मांगल्य को लेकर वो कैलाश पर्वत पे आते हैं शिव जी को सारी बातें बताता है तो शिव जी फिर से जो है मांगल्य का अपनी रुदन या दुख देख उन पर दया करते हैं और दक्ष ब्रह्मा का दड़ जो पड़ा हुआ था और उसको एक बकरी का जो है सरकाट कर दक्ष ब्रह्मा के धड़ से जोड़ देते हैं और दक्ष ब्रह्मा फिर से जीवित हो जाते हैं शिव जी उनके ऊपर दया करते हैं उनको जीवदान देते हैं तो इस तरह का ये जो है कहानी है और इसको वीर गाथा के रूप में पूरे कर्नाटक में बेंगलुर में बहुत जगह जो है भारत देश के कोने कोने में और विदेश में भी इस तरह का जो आपने सुना वो इस तरह से किया चलता है और ये वीर गाता जो है पूरे विश्व में सबको बताया जाता है तो कहने का भाव ये है कि ये पूरा वीर गाथा जो है वीर बद्रा और बद्रीकाली का जीवन के ऊपर है और शिव की ये शक्तियां हैं और सारी जो देवी देवताओं की कहानियां हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है और जिसमें हम सभी को एक बहुत ही सुंदर मैसेज मिलता है कि हम जाने अनजाने छोटा हो या बड़ा हो किसी को भी दुख नहीं देना है सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है किसी को कम सोच उसको अगर बला बुरा करते हैं तो उसका बदले में कोई ना कोई शक्ति जो है इस तरह से विराट रूप ले लेता है और वो हमसे उसका हिसाब ले लेता है तो इसलिए हम चाहे धनवान हो या मिडिल क्लास के हो लोअर क्लास के हो लेकिन नैतिक मूल्य को सत्यता को प्रेम को बनाए रखना है चाहे उसमें हमें बहुत तकलीफ क्यों ना हो लेकिन तकलीफ सहन करके भी सत्य से कभी अलग नहीं होना किसी को नीचा नहीं दिखाना सबके साथ समभाव प्रेम से अगर व्यवहार करते हैं तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर होता है स्वर्ग की तरह हमारा जीवन होगा लेकिन अगर हम मूल्यों को छोड़ कहीं जूट या गुणना नफरत करते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है और वहां ही कलयुग या महाभारत शुरू हो जाता है तो हम अपने जीवन में कलयुगी जैसा वातावरण ना बनाए महाभारत जैसा वातावरण न बनाए शांतिपूर्वक रहे प्रेम से रहे आनंद से रहे सद्भावना का ये शुभ संदेश रे, रेडियो मधुबन हमेशा देता रहता है तो ये एक कहानी के माध्यम से आज आप तक हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जीवन में शांति प्रेम को बनाए रखें और खुशी से जीवन जिए चाहे किसी भी तरह के किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्वालिटी में आप रह रहे हो किसी भी अवस्था में आप हो लेकिन परमात्मा को याद करते करते सत्य की राह पर चलते जाइए थोड़ा तकलीफ़ ज़रूर होगा लेकिन आपका ही विजय होगा आप ही विनर होंगे आपके जीवन में सदा सुख शांति होगी तो चलिए आप सदा खुश रहिए मौज में रहिए आनंद में रहें और हमारे साथ इस एक मुलाकात विशेष कार्यक्रम में शिवमूर्ति स्वामी जी और परमेश आराध्या रेणुका प्रसाद और जगदीश प्रिया ये सारे लोग मिलकर हम सभी को ये बहुत ही सुंदर कर्नाटक जनपदा नेशनल कल्चर का जो अनुभव रेडियो के माध्यम से करा है मुझे लगता है आपको ये बहुत ही सुंदर कहानी जो है यादगार रहेगा आपके जीवन में और मैं चाहता हूं आपके पास इस तरह के यादगार पल हमारे भारत देश की जो निजी संस्कृति है इसको आप जाने समझें और इसमें जो मैसेज है उसको फॉलोअप करें और अपने जीवन में खुश रहे यही हम चाहते हैं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मैं कहते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि इस प्रोग्राम को अरेंज करने के पीछे एक बहुत बड़ा परिवार का सहभागी है वैसे तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन उसमें से मैं कुछ 10 नाम जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं समय समय पर सहयोग देते हैं इन सभी को लाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है तो उनका मैं नाम सुनाना चाहूँगा परम चिवैया पुट्ट सौभाग्य मृत्युंजया नटराजा सच्चिदानंद शिवमूर्ति सड़क श्री स्वामी ललितम्बा प्रभुदेवा तो रेणुका प्रसाद जी को जगदीश प्रिया जी को और ये सारे लोग जो हैं और इस प्रोग्राम को जो डिज़ाइन बनाया है इस रेडियो में किस तरह से प्रचार करने का ये श्रेय इन सभी को जाता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आप खुश रहिए इन्हीं कामनाओं के साथ अगले कार्यक्रम में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ हम जरूर जुड़ेंगे तब तक आप सुनते रहिएगा सिलसिला ये जारी रहेगा रेडियो मधुबन पर मनोरंजन का संस्कृति का प्रेम का प्यार का सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए